सी उद्वेगी भय अर्थ होता है त्रास करेंगे तो त्रास बनेगा पीप बने पर कर्तरी सब को बाध करता है दिबा उसको बाध करेगा वा भ्रास भ्रास विकल्प से शयन होगा अन्य पक्ष में किसूत्र से पै के पक्ष में श्यान, पहले श्यान पक्ष में जब श्यान होगा फिर क्रम परेश लग जाए ना नहीं लगे क्यों त्रस त्रश्य ती क्या बनिया रूप त्र क्या आकार को दीर्घ होगा हम्म क्रम में जैसे दीर्घ हुआ था क्राम्य दीर्घ होता था ना जो श्यन होगा तो दीर्घ होगा ना नहीं कि सूत्र से दीर्घ हुआ दीर्घ हुआ क्या दूसरा है क्या क्यारो बनेगा त्रस्ती और श्यन नहीं होगा तो सब बनेगा सब होने पर गुण होगा ना नहीं पुगंत गुण क्यों नहीं हुआ बोलोत लघुपत नहीं लघुपत नहीं है उपदा है या नहीं तरसदत्त में उपदा है लघुपद नहीं लघुपत नहीं है लघुपद है देखो एक कहते लघुपद है बोलो लघुपत है या नहीं बोलो अब तो, तो उपदा ही नहीं है लघुपद है तो गुणों का तो लघु एक नहीं हाँ ईगन तो अंगनी ईक इक, इको गुण वृद्धि ईको को गुण होता है लघुपत होते है किंतु ईक होना चाहिए ईक है ना नहीं हाँ तो त्रस्ती बनेगा हाँ पक्ष में कितने रूप बनेगा तर सती आगे दिवजन भोजन तो नहीं बने बनेगा बनेगा बोलो द्रसा। लेट लकार में विकल्प से होगा या नित्य होगा नहीं। क्यों नहीं होगा नहीं। नहीं? तो सब सेहन होता है सबको <ुण> सहन होता है क्या क्या <ुण> है सबको सहन करने के लिए नहीं आदि सब सबको लूक होता है जो त्यादी में को स्लू हुआ दीप आदि में सबको सहन होता है क्या बात पहले प्रश्न का उत्तर दो सबको सहन होता है क्या सबको सहन होता है ना नहीं बोलो सबको सहन होता है कोई बताओ जो त्यादि में सबको स्लू होता है क्या सबको शुरू होता है और आदा आदि में सबको लुक होता है इसी प्रकार दिव्यादी में सबको श्यन होता है बोलो सब को शहन होता है सब को शहन नहीं होता है सब का अपवाद है सबको बात करके शहन होता है तो लीट लकार में शयन क्यों नहीं होगा बोलो सार्वधातु हाँ सार्वधातु नहीं करतर सब करते सार्वधातु पर चार्वधातु नहीं तीन से सार्वधातु को हाँ आधातु ठीक है तो ता, ता अभ्यास में पूर्व पूर्वाभ्यास हलाद शिष्य अभ्यास में क्या रहेगा ते त्रस अगे, अगे नृद्धि उपधा में उपधा है उपधा है क्या उपधा कौन है त्र अतः से वृद्धि होगी नहीं। कौन नहीं उठा वृद्धि हो जाएगी उपदा है अहे क्या है त तो रस आयोगे उपदा में अह अत था वृद्धि हो जाएगी तत्र ये तो रूप सामने है इसलिए नहीं तो डर लगता है है ना <laughs> क्या बोलिया तत्र आस अतुस आने के बाद त त्रस अतुस अत एक और मध्य नादे साधे नहीं।, नहीं कौन बोलता नहीं लगा नहीं लगा अत एक लगे ना नहीं क्यों नहीं लगे दूसरा सूत्र दिखता है ए? एक नहीं क्यों तरह में तारा दो है असयु तर मध्य होना चाहिए संयुक्त है इसलिए अतहकल मध्य नादे साध लिटी प्राप्त प्राप्त है इसलिए उसके लिए सूत्र वी भ्रम त्रसाम किस लूप व एक अतिकल मध्य थलीच शेटी दोनों करते हैं एक मध्य यहाँ कर दिया ये ज्री ब्रह्म त्रस में भी एक अलग नहीं भ्रह त्रस में और ज्री में वो गुण हो जाता है गुण होने के बाद न सश दि गुणानाम एक सूत्रा है न सशवाद सश ददवादि गुणानाम गुण शब्द से ज्री का गुण जर हो जाएगा तो हम प्राप्त नहीं है इस विकल्प से हो जाएगा तो विकल्प से इतो अभ्यास लोप हो जाएगा तो एक पक्ष में इतो अभ्यास लुप हो जाएगा कहा कितनी लेटी हो और सेठ थली <coughs> अतुष में कित लेटी है एतो अभ्यास लोपो अभ्यास चला जाएगा तो क्या धातु रहेगा त्रस त्रस में अ कोई करो त्रेस अग्रतुष क्या बनेगा त्रेस तु उसमें त्रेसु थल आने पर कितनीटी है कितने थी? टी है, कितरे है कि नहीं कितरे टी है नहीं प्रश्न आपका तो कितने टी है क्या थल आने पर तो वहाँ लगेगा ब्रह्म तर शाम हाँ सेट थल होने से लग जाएगा त्रेसिथ क्या बनेगा आगे त्रेसथु त्रेस उत्तम पुरुष में तत्रास आगे ये तो हो गया जिस पक्ष में इतना अभ्यास लुप हुआ एक पक्ष में ये तो अभ्यास लोपन ही होगा वहां अतुष में क्या बनेगा तत्र उसमें और प्रथम पुरुष क्वेश्चन में कितन बना एक दोनों पक्ष में तत्रस बनेगा थल में क्या बनेगा तत्र आगे बोलो तत्र आगे जहाँ इतो अभ्यास लोप नहीं होगा वहां करो बोलो तत्र जहाँ यभ्यासोप विकल्प हुआ वहां का रूप दो दो दूर बोलना कहा पहले त्रे सतु तत्रु दूसरा त्रेशु तत्र त्रेसित त्रेसित तत्र क्या बनेगा त्रेसित उत्तम पुरुष रूप लेकर देखाओ बु लिट लत्र दो रूप जहाँ नहीं बना वहां का रूप बताओ प्रथम को पोषक तत्व वहां दो रूप बना नहीं और बाकिन में दो हो गया लूट लकार में शर्न होगा ना नहीं हुआ हैं है? बोलो ठीक से। तास होगा ईट होगा हाँ था। क्या रू बनेगा त्रसिता उत्तम पुरुष बोलो क्या बोला था त्रसिता लीट लकार बोलो त्रशीष्य थी लोट लकार में शैन विकल्प होगा तो शयन पखरू बोलो पहले त्रस त्रस्या तू हाँ त्रसिया तो होगा ना नहीं अटको बोलो क्यों नहीं होगा निमित्त नहीं त्रा में रहा नहीं क्या है सकारण से ओट में नहीं नहींगाट कु पा में नहीं आता सकार हाँ जब श्याल नहीं होगा क्या बनेगा तरह से दो बोलो क्या बोला त्रसामी नी वाला या मी वाला किसी नहीं हाँ लंगलकार सियान पक्ष रूप लेकर देखाओ जल्दी कौन सा सो लेखा तारा भी हो तारा भी है देखो तरह से कितनी गलती है बोलो निश्चय आत्मनिश्चय सियान पक्ष लिखा दूसरे पक्ष ठीक है क्या तुरस्य तो पूरा तो है पूरा मूरा ताला भी सो नहीं। तो नहीं दंता देखा किसको देखा दिखा जब नहीं होगा रूप अत्री में श्यन होगा ऐसा होगा दोनों होगा शन पक्ष में क्या बनेगा? बनेगा त्रसे पक्ष में त्रसे उत्तम पुरुष में क्या बनेगा त्रसेम श्यन नहीं होगा तो त्रसे यह रहेगा शन जब नहीं होगा उत्तम पुरुष में यह रहेगा क्या बनेगा हम्म आश्री में क्या बनेगा त्रस्यात शन पक्ष में शन जो नहीं होगा नहीं होगा सप नहीं होगा क्या रो बनेगा बोलो लुंग लोकार क्या बनेगा लेकर देखा हो क्या है कितने क्या दो रूपये क्या मालम है दो रूपये किसने लिखा है एक और किसने लिखा है दो रूपये और किसने हाँ और किसने और कोई नहीं सो एक रुपये लिखा दो हाँ कैसा तो लगता है अब तो हला तो दे लाखो ज हलन से आशा को निश्चित करेगा कहू नेटी यहाँ लगेगा सूत्र अतो हला दे लघु किन्तु लघु हे क्या त्र में अलघु हे त्र समय तर संयोग है त्र में अलघु है, में आ है या गुरु हे ठीक मालूम है लघु हे डर लगता है त्र में अलघु हे ना अतो हला दे लघु सूत्र से विकल्प से वृद्धि होगी अत्र और हा पुस्तक में नहीं नहीं तो लिख दे तो लिंग लकार लगे अभी अत्रुकरण में शो ती से शन सूत्र है वो तो है शनि लोप हो जाए उत है शो का औकार लोप तो क्षति बनेगा बोलो लीट में शो धातु का एक सूत्र आया पहला आया आदेश उपदेश शीत पर नहीं तो एज को आ हो जाएगा सो में वो को आ हो जाएगा धातु क्या हो जाएगा शाह नल को आने पर आ तो नल ससो बनेगा ससो आगे पेटी चल जाएगा बोलो सत्सव हम्म लूट लकार में आतो हो जाएगा अशी तीस नहीं तो आतो हो जाएगा धातु शाह धातु है क्या बनेगा शाता बोलो लेट करने में भी हो जाएगा आत्ती बोलो लोट में क्या बनेगा सेतु से बना तो सेतु बनेगा वो तो सेन लग जाएगा बोलो सेतु मध्यम क्या बना स्य और लंगलकार में क्या बनेगा अश्य तो बोलो बिदली में क्या बनेगा सेत स्य अग्रे आठ गई हो जाएगा सिय तो बनेगा क्या बनेगा हाँ शन है ना नहीं शन का श्रवण होता है होता है के केकार का श्रवण हुआ तो ये हो गया गुण यवण नहीं होता शेत शेताम से यू शेयू में यकार श्रवण होता है कौन सा है कर यासुट क्या कर नहीं हाँ ये यास या होने पर यह का सामना होगा या धातु शेत। शे, शे, क्या है सो आधे उपदेश हो जाए शाह हो जाएगा शाह होने पर ये तो नहीं शाह उसमें आता नहीं आता है बन जाएगा साया तो वो गा तीसता खुपा भी वैसी नहीं घूम गापा गा पा जहा शाम घूम आस्था गा पा से ताले से नहीं और हाँ ठीक है साया तो बन जाएगा बोलो साया लूंग लकार में तो लगेगा विभा परस में पदे परे परे पर घेट पाने तनु ये सो छो छाहन अभी आगे आएगा और सै साह का शो स्वंत कर्मी आगे आने वाला है इसमें क्या होगा सृज को लूक हो जाएगा जब लूक हो जाएगा तो असातिप असात बनेगा क्या बनेगा जूस में क्या बनेगा अशुभ क्या सूतो लगेगा आत जी को जूस हो जाएगा बोलो असात अशुभ यदि लूक नहीं होगा सा रहेगा स्विच रहेगा रहेगा फिर ईट सक हो जाएगा ये हम रमन नमाता असासी तो बन जाएगा बोलो लिंग लकन में असत बोलो था उतो शनि नहीं लगा लगे अथवा आदेश उपदेश स्थिति ये दोनों सूत्र नहीं लगा किस लगारे बताओ क्या प्रश्न समझे? समझा अथवा आदेश उपदेश स्थिति दोनों में से एक सूत्र नहीं लगा है जिस प्रकार में लटे नहीं लगा हम्म लग जाएगा वो तो शनि कहाँ कहाँ लगा किस किस लकार में अरे बाकी सब स्थान पर शीत पर में नहीं मिलेगा तो आधे जो उपदेश शीतल हो जाएगा शो हो गया आगे है से छनी ठीक जैसे शो बनाए से बनेगा क्षति बनेगा बोलो क्षति लिटी में क्या बनेगा चाछ अभ्यास में चर चर अभ्यास जगह बोलो चछ लोट में छाता लोट में छा छेती लोट में छेतु बोलो छः क्या ही नहीं रहेगा कहाँ जाएगा हाँ लंग बोलो अच्छेत हाँ बेदली में क्या बनेगा छेद छे तो नहीं चेत बोलो लूंगा विवाह ढेर सा अच्छा सा लग जाइ लुकोन पर अछात बनेगा बोलो अछात अच्छा अच्छात। जब सिच लुक नहीं होगा ये मरमान हो जाएगा क्या बनेगा अच्छा लिंग में हा बोलो अच्छा नष्ट करने के लिए धातु आधे सस हो जाएगा क्षेत्र बने बोलो क्षेत्र लेट में सौ बोलो में साता, में लोट राघवस्य राघवश्राणी क्रूर रावण आहवे अत क्रियापद गुह्यं यो योजना सपंडिता राघव से घोरैर्बाणे क्रूर रावण आहवे क्रूर रावण आहवे राघवशर्बाणे क्रूर रावण आहवे इसमें क्रियापदुन्स राघवश्य है ना राघवश्य हे राघव श्य <laughs> श्य है क्रियापद अभी तो धातु सामने है नहीं तो ढूंढते जाओ राघवश्य षष्टियंत हो गया राघवश्य आगे क्रियापद नहीं मिलेगा घो क्रूरम रावणम घोरेणी श्य हे राघव क्रूरम रावणम घोरेणीर श्य श्य मारो नाश करो राघवश्य घोरेणी क्रूर रावण माँ हवे अत्रापद गृह्यम यू जाना सब दे श्य बनता है संबोधन के आगे श्य जोड़ दिया तो ष्ट गया राघवस्य हाँ ल, लंग बोलो अश्य क्या बोला उत्तम अस्यन नकार मोला उचन में न बोला था ना न बनिया क्या बनिया अस्यम बनिया या क्या बनिया अस्यम अश्यम महा से आ गया तस्था हाँ विधिनी में बोलो शेत से बोलते ना सीए हाँ सीए आसमी सात बोलो नहीं ये घुमा था गा पा जहाँ सामी से सात हो जाएगा दिया है नहीं घुमा हाथी पा जहाँ सामी सा दंत हाँ वो हो जाएगा सही से बनेगा क्या सूत्र एलिंगी से देखो सही तो बने घूमास्था का पास जहा है ना तो घूसंग नास्था दिनिंग में रूपचंद नहीं रूप रूपचंद्रिका रूप नहीं है अच्छा घूमास्था सूत्र देखो दंताशे में है ना घूमास्था का पास <laughs> <नहीं? laughs> जहा किस में दिया अच्छा सही आते है हाँ चलो सही आते हो जाएगा घूम आस्था का पास जहाँ ना ये तो हो जाएगा आश लुंग लकार में हो जाएगा विवाह सहादे अच्छा सो सह गया जब लूक हो जाएगा बनेगा असात तो बोलो असात असु जब लूक नहीं होगा इट्स असा असासीद असा सिस्टम रिंग में तो बोलो दो अब खंडन अर्थ में दी बनेगा उतोनी क्या बनेगा बोलो हाँ लेट में द क्या बनेगा द दो बोलो लूट में दाता, दाता लीट में लूट लग रहा बोलो दे द्याता, में अद्यत अद्यता विधि नहीं लेकर देखा बोल दो दियत देद। आशिले में दे तो बन जाएगा क्यों एर एलिंग से तो एर लिंग कहाँ लगता है घूसंज्ञा कहो मास्था दिए घुसंग के है घुसंगे के सूत्र से ही हाँ देके में लग जाएगा विभा रेट घरा थे लग जाए ना नहीं है? क्या है देखो उसमें लगाना नहीं तो फिर क्या लगे घूस का है घूसघे कौन से सीच को लुक करने के, के लिए कुछ तो गा तिस्ता घुपा भेबह लुक हो जाएगा अदात क्या बनेगा? बोलो अदास्तम किसने बोला अदास्तम स नहीं लुक हो जाएगा जिस पक्ष में लूक नहीं हुआ क्या बनेगा नित्य लुको से हा एक ही रूप बनेगा जाएगा कर फिर बोल दो आदात किशो से लूक हुआ क्या बोलो सबिंग में क्या मानेगा अदा से क्या मानेगा अदान अदो आ कहा से है हाँ क्या सूत्र हाँ बोलो अदारियत क्या है क्या ताड़ने व्याधा है व्याधा में व्यध तीप श्यन होने के बाद श्यन सार्वधातुक है क्या क्या सूत्र से पीत है अपित अपित सार्वधातु क्या होता है क्या सूत्र गीत होने पे सूत्र लगेगा ग्रही ज्या वही व्यधि विचति वष्टिचति बृजतीसारण सीर्ति गीति चिष्ठी अजादीना की कथा गीति हो गीत हो दोनों में संप्रसारण हो जाएगा सूत्र किसको याद है बोलो जिनको याद है याद है हैं। नहीं ना क्यों बोला मैं क्या जिनको याद है वो नहीं कहा था बोलो गृही नहीं ग्रही है ग्रही जहा नाम पहले गृही नहीं बोला ग्रही नहीं हाँ नहीं बोलो हाँ नहीं बोलो फिर जिनको याद है बोलो हाँ ये गीत भरण से संप्रसारण हो जाएगा धातु क्या है व्यध व्यध में संप्रसारण एक के किसान में स्थान में प्रयोजवान या कितने वे किसको संप्रसारण होगा हैं वह को, को या को यह को होगा क्यों न संप्रसारण संप्रसारण पहले वह को करेंगे बाद में यह करेंगे तो पहले वह कर देंगे संप्रसारण उसके बाद यह करेंगे तो क्यों नहीं न संप्रसारण संप्रसारण निषेद होगा पहले यह सम्प्रसारण कर दो ये हो जाएगा तो पूर्व को नहीं होगा पहले व को करेंगे ओ हो जाएगा बाद में यह को करेंगे ये हो जाएगा न संप्रसारण संप्रसारण निषेध करेगा पहले व करके बाद में यह करेंगे तो निषेध नहीं कर रहे करेगा पहले यदि यह को करेंगे तो बाद में व को नहीं होगा न सम्प्रसारण संप्रसारण यदि पहले व को कर देंगे बाद में यह करेंगे तो न सम्रसारण संप्रसारण निषेद होगा तो फिर ये तो दोनों हो तो जाएगा ना नहीं बोलो समाधान क्या है फिर न संप्रसारण समण सूत्र व्यर्थ हो जाएगा यदि पहले वह करे बाद में करे तो न सम्प्रसारण संप्रसारण कहाँ लगेगा सर्वत्र बाई तरफ से करते जाओ सूत्र आरम्भ सामर्थ्या पूर्वज का संप्रसारण नहीं होगा इसमें पहला आया न कहाँ आया न सम्प्रसारण समण सूत्र में नहीं दिया हाँ। हाँ दिया अतएव ज्ञाप अंत्यश्यव तो येगा यहा हो जाएगा ई हो होने के बाद एक य के उत्तर अ है हा है वे य को ई होने पर बी बन गया बी क्या के अ है फिर कौन सी यन हो जाएगा क्या लगेगा सूत्र संप्रसारण आचार्य पूर्व रूप हो जाएगा तो धातु क्या बन जाएगा हैं क्या बनेगा विधि बन जाए विधि अगर तो शायद तो लग जाएगा हैं क्या नहीं लगेगा हाँ क्या रूप बनेगा विध्यति विधि बन जाएगा विध्यति क्या बनेगा कहा गया य हो गया और य में धातु क्या बनेगा रू बनेगा बोल दो